महाभारत पर्व सततमो चतुर्श्कशतमोध्याय कौरव पांडव सेना का घोर युद्ध तथा पांडवों के साथ दुर्योधन का संग्राम किंतस्याम तम सेनासन केचिमहान ये तथा सात्कन्नाप्यवायन ने पूछा संजय क्या मेरे उस सेना में कोई भी महारथी भी नहीं थे जिन्होंने जाते हुए सातिकी को न तो मारा और न उन्हें रोका ही, ही सत्य विक्रम सक्रतुल्य बलो युद्ध महेंद्रो दानवे जैसे देवराज इंद्र दानवों के साथ युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं उसी प्रकार इंद्रतुल्य बलशाली सत्य पराक्रमी सात्यकी ने सम्रांगण में अकेले ही महान कर्म किया अथवा शून्य मज्य स सात्यक ही हत भूष्ट अथवात स सात्यक ही अथवा जिस मार्ग से सात्यकी आगे बढ़े थे वह वीरों से शून्य तो नहीं हो गया था या वहाँ के अधिकांश सैनिक मारे तो नहीं गए थे विष्णु कर्म, कर कर्म संजय संजय तुम रण क्षेत्र में विष्णुवंशी वीर सात्विकी के द्वारा किए हुए जिस कर्म की प्रशंसा कर रहे हो वह कर्म देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते अश्रद्धेयम अचिंत्यम च कर्मतस्य महात्मनः विष्णुअधक प्रवीर से श्रुवा बे व्यसित विष्णु और अंधक वंश के प्रमुख वीर महामना सात्विकी का वह कर्म अचिंत्य संभावना से परे है उस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता उसे सुनकर मेरा मन व्यथित हो उठा है। न एक बहुला से नाम सात विक्रम संजय जैसा कि तुम बता रहे हो यदि एक ही सत्य पराक्रमी सातिकी ने मेरी बहुत सी सेनाओं को धूल में मिला दिया है तब तो मुझे यह मान लेना चाहिए कि अब मेरे पुत्र जीवित नहीं हैं कथम च युद्यमान अप्रकलांतो महात्म एको बहूनाम सैन्य यह धनमान माम चक्ष संजय संजय जब बहुत से महामनस्पिवीर युद्ध कर रहे थे उस समय अकेले सात के उन्हें पराजित करके कैसे आगे बढ़ गए यह सब मुझे बताओ संजय वाच राजन सेना समुद्योगनागा स्वपत्ति नुम स्तव तुमलस्तव नाम युगान्त सदेशो भवत संजय ने कहा राजन रथ हाथी घोड़े और पैदलों से भरा हुआ आपका सेना संबंधी उद्योग महान था आपके सैनिकों का समाह प्रलय काल के समान भयंकर जान पड़ता था आहूते समूहे आहुते नाभुल मारद जब आपकी सेना के भिन्न भिन्न समूह सब ओर से बुलाए गए उस समय जो महान समुदाय एकत्र हुआ उसके समान इस संसार में दूसरा कोई समूह नहीं था ऐसा मेरा विश्वास है तत्र देवास्तु भासंत चारणा सदंता एत एतदन्ता वही भविष्य मही तली वहां आए हुए देवता तथा चारण ऐसा कहते थे कि इस भूतल पर सारे समूहों के अंतिम सीमा यही कहोगी ना आसे क्या जयद्रथवधे द्रोण विहित प्रजानाथ जयद्रथ वध के समय द्रोणाचार्य ने जैसा व्यूह बनाया था वैसा दूसरा कोई भी व्यूह नहीं बन सका था चंडवात नाम विभिन्ना समुद्राणम स्वन ऋणे बलौा नमिघा अता प्रचंड वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्रों के जल से जैसा गर्जन सुनाई देता है उस रण क्षेत्र में एक दूसरे पर धावा करने वाले सैन्य समूहों का कोलाहल भी वैसा ही भयंकर था पार्थिवा नाम समेता बहुनिया तत्बल पांडवा नाम चहसाणी शता नर श्रेष्ठ आपकी और पांडवों की सेनाओं में सब ओर से एकत्र हुए भूमिपालों के सैकड़ों और हजारों दल थे संरभ प्रणाम त्राशेषो महाश्द तुमलोरो महर्षण वे सभी प्रमुख वीर रोषावेश से परिपूर्ण हो समरभूमि में सुदृढ़ पराक्रम कर दिखाने वाले थे वहाँ उन सब का महान एवं तुम्ल कुलाहल रोंगटे खड़े कर देने वाला था च गर्जतां शब्दाह पांडवा चर्जता शब्द एक दूसरे के प्रति गर्जना करने वाले पांडवों तथा कौरवों के सिंहनाद और किल के शब्द वहां सहस्रो बार प्रकट होते थे भेदे शुमला बाण शब्द से भारत भरत नंदन वहाँ नगाड़ों की, की, परस्पर प्रहार करने की गर्जना के शब्द शब्द बड़े बड़े और से बड़े जोर से जोर सुनाई दे रहे थे धर्मराज पांडव माननीय नरेश तदनतर भीम से नकुलहदेव तथा पुत्र धर्मराज युधिष्ठ ने अपने सैनिकों से पुकार कर कहा आगत प्रहर द्रुतम विपरीधावत प्रवेश नाम हे वीर माधव पाण्डवीरों आओ शत्रुओं पर प्रहार करो बड़े वेग से इन पर टूट पड़ो क्योंकि वीर सातकी और अर्जुन शत्रुओं के सेना में घुस गए हैं तथा वे जयद्रथ का वध करने के लिए जैसे सुख सुखपूर्वक आगे जा सके उसी प्रकार शीघ्रता पूर्वक प्रयत्न करो इस तरह उन्होंने सारी सेनाओं को आदेश दिया तयोरभावे बलाणव अद्व महाभेगा पवन सगरम सागरम जता इसके बाद उन्होंने फिर कहा सात और अर्जुन के न होने पर ये कौरों तो कौरवित्त हो जाएंगे और हम पराजित होंगे अतः तुम सब लोग एक साथ मिलकर महान वेग का आश्रय ले तुरंत ही इस सैन्य समुद्र में हलचल मचा दो ठीक वैसे ही जैसे प्रचंड वायु महासागर को क्षुब्ध कर देती है कौरवान च नोदिता आ जग्नों कौरवान् संख्य त्यक्त प्रिया के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए पांडव सैनिकों ने अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध स्थल में कौरव योद्धाओं का संहार आरंभ कर दिया इक्ष निधनम युद्धे सत्रे उत्तम थे स्वर्गेस वो मित्र कार्यनाभ्यनंद जीवित वे उत्तम तेज वाले नरेश प्राप्त करना चाहते थे अतः उन्हें युद्ध में में द्वारा मृत्यु आने की की की। थी, उन्होंने मित्र का, मित्र का का कार्य सिद्ध करने के प्रयत्न अपने प्राणों परवाह नहीं की। राजन, प्रार्थी अंतो युद्धे राजन इसी प्रकार आपके सैनिक भी महान सुयस प्राप्त करना चाहते थे अतः वे युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ले, महायुद्ध के लिए ही जटे रहे तस्तुमले युद्धे वर्तमे भयावहे जिवा सर्वाणी सैनिया किरुन जिस समय वह अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध चल रहा था उसी समय सात्विकी आपकी सारी सेनाओं को जीतकर अर्जुन की ओर बढ़ चले कवचान प्रभा सतत्र सूर्य रश्मि विराजिता दृष्टि संख्य सैनिका नाम प्रतिजगत वहाँ वीरों के सुवर्ण में कौचों की प्रभाएँ सूर्य की किरणों से उद्भाषित हो युद्धस्थल में सब ओर खड़े हुए सैनिकों के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रही थी तथा प्रयतमान पांडवा नाम महात्मा दुर्योधन और महाराजा बगात महत बलम महाराज इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील हुए महामनस्वी पांडवों की उस विशाल वाहनी में राजा दुर्योधन ने प्रवेश किया। भारत अभाव अभावकर्णो महान भारत पांडवों से सैनिकों तथा दुर्योधन का भयंकर संग्राम समस्त प्राणियों के लिए महान संहारकारी सिद्धवाद्राउतवाच तथा तो जातेसु सैन्यु तथा किसगत स्वयं कचिदुधन सू तो न कचिद पृष्ठ नित्राट ने पूछा सूत जब इस प्रकार सारी सेनाएं भाग रही थी उस समय स्वयं भी वैसे संकट में पड़े हुए दुर्योधन ने क्या उस युद्ध में पीठ नहीं दिखाई एक बहु नाम चिपातो महा हव विशेष नरपते विषम प्रतिभा उस महासमर में बहुत से योद्धाओं के साथ किसी एक वीर का राजा दुर्योधन का युद्ध करना तो मुझे विषम अर्थात अयोग्य प्रतीत हो रहा है। सौत्यंत एको समासाद्य लक्ष्म अत्यंत सुख में पला हुआ इस लोक तथा राजलक्ष्मी का स्वामी अकेला दुर्योधन बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध करके रणभूमि से विमुक्त नहीं हुआ संजय उवाच संग्राम आचर्य तव पुत्र भारत एक बहुम तृण स्वागत संजय ने कहा भरतवंशी नरेश आपके एकमात्र पुत्र दुर्योधन का शत्रुपक्ष के बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ जो आश्चर्यजनक संग्राम हुआ था उसे मैं बताता हूँ सुनिए दुर्योधन पांडव वीरड़े पांडवी रड़े नलन समा प्रलोड़िता दुर्योधन ने सम्रांगण में पांडव सेना को सब ओर से उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथी कमलों से भरे हुए किसी पोखरे को भीमसेना नरेश्वर आपके पुत्र द्वारा आपकी सेना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुई देख भीमसेन को अगवा बनाकर कर पांचाल योद्धाओं ने दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया पांडव तब दुर्योधन ने पांडव पुत्र भीम को दस बाणों से वीर नकुल और सहदेव को तीन तीन बाणों से तथा धर्मराज उद्य को सात बाणों से घायल कर दिया विराट द्रुपन च शिखंड धृष्टुम चिन्न सत्या द्रौपदी तत्पश्चात उसने राजा विराट और द्रुपद को छह छह बाणों से बिन डाला फिर श्रीखंडी को सौ धृष्ट को बीस और द्रौपदी पुत्रों को तीन तीन बाणों से घायल किया सतचा पारंपरा सदपाच रथान सरह वचन ख तक इव प्रजा तदनंतर उस रण क्षेत्र में उसने अपने भयंकर बाण द्वारा दूसरे दूसरे सैकड़ों योद्धाओं हाथियों और रथों को उसी प्रकार काट डाला जैसे क्रोध में भरा हुआ यमराज समस्त प्राणियों का विनाश करता है न मंडले संदल दुर्योधन ने अपने धनुष को खींचकर मंडलाकार बना दिया था वह अपनी शिक्षा और अस्त्र बल से इतनी शीघ्रता के साथ बाणों को धनुष पर रखता चलाता तथा शत्रुओं का वध था था कि कोई उसके इस कार्य को देख नहीं पाता था तस्यतां शत्रु हेम जनाः समत्रुओं के संहार में लगे हुए दुर्योधन के सुवर्ण में पृष्ठ वाले विशाल धनुष को सब लोग सम्रांगण में सदा मंडलाकार हुआ ही देखते थे ततो तो युधिष्ठिरो राजा भल्लाभ्याम अखिन्दनु तव पुत्रस्य पुत्र कौरभ्यत महशुगुन उस राजा युधिष्ठिर ने दो भल्ल मार मार्ग युद्ध में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले आपके पुत्र के धनुष को काट दिया बिव्याध चयन दस भगस्त सर्वोत्तम ब्रम चाशु समय तेमा हम्म mm. और उसे विधिपूर्वक चलाए हुए उत्तम दस बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई वे बाण क्रम महर्षय इससे कुंती कुमारों को बड़ी प्रसन्नता हुई जैसे पूर्व काल में वृत्तासुर का वध होने पर संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने इंद्र को सब ओर से घेर लिया था उसी प्रकार पांडव भी युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए तथोधनुराध तो धनुरादाय तव तो पुत्र प्रताप वाहष तिराजान भ्रुवन पांडव माद तत्पश्चात आपके प्रतापी पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर खड़ा रह खड़ा रह, ऐसा कहते हुए वहाँ पांडुपुत्र पंचालाजय उस महासमर में आपके पुत्र को आते देख विजय की अभिलाषा रखने वाले पांचाल सैनिक संघ हो उसका सामना के लिए आगे बढ़े ताम द्रोण प्रतिजग्राह पांडवम चंडवातो मेघान उस समय युद्ध में युद्धि को पकड़ने की इच्छा वाले द्रोणाचार्य ने उन सब योद्धाओं को इसी प्रकार रोक दिया जैसे प्रचंड वायु द्वारा उड़ाए गए जलवर्षी मेघों को पर्वत रोक देता है तत्र राजो लो महर्षण पांडवा महा राजन महाबाहो फिर तो वहां युद्ध स्थल में पांडवों तथा आपके सैनिकों में महान रोमांचकारी संग्राम होने लगा जो रुद्र की क्रीड़ा भूमि स्मशान के सजे संपूर्ण देवधारियों के लिए संहार का स्थान बन गया था। तथा शब्दों धनंजय अतीब सर्व शब्दे भ्योलोम प्रभु, प्रभु तदनंतर जिधर अर्जुन गए थे उसी ओर बड़े जोर का कोलाहल होने लगा जो संपूर्ण शब्दों से ऊपर उठकर सुनने वालों के रोंगे खड़े किए देता था अर्जुन महाबाहो ताबका नाम चीना भारत सैन्य महारण महाबाह उस महासमर में कौरवी सेना के भीतर आपके धनुधरों की तथा अर्जुन और सात्विकी की भीषण गर्जना सुनाई देती थी द्रोड़ा पे पर महारणे एवं चय वृत्त पृथिव्याथिवीपते प्रत क्रुधेर्जु त था तथा साते च महारथे पृथ्वी पते उस महायुद्ध में युद्ध के द्वार पर शत्रुओं द्रोणाचार्य का भी सिंहनाथ प्रकट हो रहा था इस प्रकार अर्जुन द्रोणाचार्य तथा महारथी सातिकी के कुपित होने पर युद्धभूमि में यह भयंकर विनाश का कार्य संपन्न हुआ तीसरे महाभारत द्रोण परवड़े ही जयद्रथवध परवड़ी ही सातिकी संकुल युद्ध चतुर्विशतिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्विकी का प्रवेश और दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ